महाभारत शांतिपर्व शतमोध्याय सैन्य संचालन की रीति नीति यथा जयार्थिनः युधिष्टिर्वाच यहाँ नयंते भरसरसभाषद्धर्म प्रपीड्या्रूहि पिता ने पूछा भरत श्रेष्ठ पितामहिलाषी राजा लोग धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपने सेना को आगे ले जाते हैं वह मुझे बताइए सत्य न्या तो तथा परे साध्वाचार्य के चेत तथे उपज काीष्मी ने कहा राजन किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से ही स्थिर रहता है दूसरे लोग युक्तिवाद से ही धर्म की प्रतिष्ठा मानते हैं किसी किसी के मत में श्रेष्ठ आचरण से ही धर्म की स्थिति है और कितने ही लोग यथास्भव शाम दान आदि उपायों के अवलंबन से भी धर्म की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं उपाय धर्मान सिद्धार्थान संधर्मयोह निर्मरियादा तस्वीर वस्तुभमती परिपंथि ततिघाता प्रवक्षा यथ नम कार्याम सर्वसीद्यर्थ तान उपायाबोधमे युधिष्ठि अब मैं अर्थ सिद्धि के साधन भूत धर्मों का वर्णन करूंगा यदि डाकू और लुटेरे अर्थ और धर्म की मर्यादा तोड़ने लगे तब उनके विनाश के लिए वेदों में जो साधन बताया गया है उसका वर्णन आरंभ करता हूँ भारत जान बक्राम प्रतिपा देता भरत नंदन बुद्धि दो प्रकार की होती है एक सरल दूसरी कुटिल राजा को उन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहाँ तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि का सेवन न करें, यदि वैसी बुद्धि स्वतः आ जाए तो भी उसे हटाने का ही प्रयत्न करे अमित्रेव राजम भेदो नोपचर चुत राजम जानन यथा मित्र प्रबाधते जो वास्तव में मित्र नहीं है वे ही भीतर से राजा के अंतरंग व्यक्तियों में फूट डालने का प्रयत्न करते हुए ऊपर से उसकी सेवा में लगे रहते हैं। राजा उनके इस श्रेष्ठता को समझे और शत्रुओं की भांति उनको भी मिटाने का प्रयत्न करे गजान पार्थ वर्माणी गोबृचा जगराणा शलटक लोहा तनुत्र सन्नाहा पीतलोहिता शस्त्र षन्ना पीतोिता नाजनरक्ता से पता केतवस्तोमरा खडा निशिता परस्वधा फलकांडस चर्माणी प्रतिक कुंती राजा को चाहिए कि वह गाय बैल तथा अजगर के चमड़ों से हाथियों की रक्षा के लिए कवच बनवावे इसके सिवा लोहे के की कीले लोहे कवच चवर चमकीले और पानीदार शस्त्र पीले और लाल रंग के कवच बहुरंगी ध्वजा पताकाएँ रिष्टि तोमर खड्ग तीखे पर से फलक और ढाल इन्हें भारी संख्या में तैयार कराकर सदा अपने पास रखे अभिनीता शस्त्रण चैत्र से यदि शस्त्र तैयार हो और योद्धा भी शत्रुओं से भिड़ने का दृढ़ निश्चय कर चुके हो तो चैत्र या मार्गशेष शेर्ष मास की पूर्णिमा को सेना का युद्ध के लिए उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम माना गया है पक्वस्या पृथिवी भवत्यम बहुमती तदा नैवातिशिना कालो भवति भारत क्योंकि उस समय खेती पक जाती है और भूतल पर जल की प्रचुरता रहती है भरत नंदन उस समय मौसम भी न तो अधिक ठंडा रहता है और न अधिक गरम तस्मा तदाजोज परेशा व्यसन ही सेनाशस्ता पर बाधे इसलिए उसी समय चढ़ाई करे अथवा अच्छा जिस समय शत्रु संकट में हो उसे अवसर पर उस पर आक्रमण कर दे शत्रुओं को सेना द्वारा बाधा पहुँचाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं अलवा तृणव मार्ग समोगम्य प्रश्य ते चारे इस चरे ही युद्ध के लिए यात्रा करते समय मार्ग समतल और सुगम हो तथा वहां जल और घास आदि सुलभ हो तो अच्छा समझा जाता है वन में विचरने वाले कुशल गुप्तचरों को मार्ग के विषय विशे में विशेष जानकारी रहा करती है न के तुम मृग गण तस्मा सेना सुताने वो वन्य पशुओं के भांति मनुष्य जंगल में आसानी से नहीं चल सकते इसलिए विजयाभिलाषी राजा सेनाओं में मार्गदर्शन कराने के लिए उन्हीं गुप्तचरों को नियुक्त करते हैं अग्रता पुरुषाने एक शक्तम चापे कुल्भव दुर्ग पर आकाश्य सेना में सबसे आगे कुलीन एवं शक्तिशाली पैदल सिपाहियों को रखना चाहिए शत्रु से बचाव के लिए सैनिकों के रहने का स्थान या किला ऐसा होना चाहिए जहां पहुंचना कठिन हो जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई और ऊंचा परकोटा हो साथ ही उसके चारों ओर खुला आकाश होना चाहिए परेशा उपसर्पाण प्रतिषेधस्तः भवे आकाशात् वनाभ्यास मंडनते गुणवत्तरम् बहुण जात सी युद्धकुशला जरा उपन्यासो भव स्थान पर शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए सुविधा होनी चाहिए युद्धकुशल कुशल पुरुष सेना की छावनी डालने के लिए खुले मैदान के अपेक्षा अनेक गुणों के कारण जंगल के निकटवर्ती स्थान को अधिक लाभदायक मानते हैं उस वन के समीप ही सेना का पड़ाव डालना चाहिए उपन्यासावतरणम पदाती नाम जगूहनमशत्रु प्रतिघातम आपदर्थम पराजनम वहाँ व्यूह निर्माण करने के लिए रथ और वाहनों से उतरना तथा पैदल सैनिकों को छिपा कर रखना संभव है वहाँ रहकर शत्रुओं के प्रहार का जवाब दिया जा सकता है और आपत्ति के समय छिप जाने का भी शुभा रहता है सप्तर्षिन सप्तर पृष्ठ शत्रु जिगे जयान युद्धाओं को चाहिए कि वे सप्तर्षियों को पीछे रखकर पर्वत की तरह अभिचल भाव से युद्ध करें। इस विधि से आक्रमण करने वाला राजा दुर्जय शत्रुओं को भी जीतने की आशा कर सकता है यथो वायुर्यत सूर्य शुक्र तथोज अह पूर्व पूर्व जाय ऐसा संुधिष्ठिर जिस ओर वायु जिस ओर सूर्य और जिस ओर शुक्र हो उसी और पृष्ठभाग भाग रखकर युद्ध करने से विजय प्राप्त होती है युधिष्ठिर यदि ये तीनों भिन्न भिन्न दिशाओं में हो तो इनमें पहला पहला श्रेष्ठ है अर्थात वायु को पीछे रखकर शेष धो को सामने रखते हुए भी युद्ध किया जा सकता है अकर मनुध का मर्यादाष्ट का अश्वभूमि प्रसंस ये युद्ध खुशला घुड़सवार सेना के लिए युद्ध कुशल पुरुष उसी भूमि की प्रशंसा करते हैं जिसमें कीचड़ पानी बांध और ढेले ना हो भूमि मानी गई है रूम कीचड़ और गड्ढे न हो जिस भूमि में नाट्य वृक्ष बहुत से घास फूस और जलाशय हो वह गजारोही योद्धाओं के लिए अच्छी मानी गई है बहु दुर्गा महाकक्षा भेणुबेत्र पदातीमा भूमि पर्वतोपना जो भूमि अत्यंत दुर्गम अधिक घास फूस वाली बांस और बेतों से भरी हुई तथा पर्वत एवं भूकुनों से युक्त हो वह पैदल सेनाओं के योग्य होती है पदाते बहुला सेना दृढ़ा भवत भारत रथा स्व बहुला से नाम सुदेश भरत नंदन जिस सेना में पैदलों की संख्या बहुत अधिक हो वह मजबूत होती है जिसमें रथों और घोड़ों की संख्या बढ़ी हुई हो वह सेना अच्छे दिनों में जबकि वर्षा न होती हो अच्छी मानी जाती है पदार्थि नाग बहुला प्रसस्यते काले गुणाले तांत गुणालेतांत देशकालो प्रयोजय बरसात में वही सेना श्रेष्ठ समझी जाती है जिसमें पैदलों और हाथी सवारों की संख्या अधिक हो इन गुणों का विचार करके देश और काल को दृष्टि में रखते हुए सेना का संचालन करना चाहिए एवं तिथि नक्षत्र पूजिता विजय लभते नि सेना सम्यक प्रयोजयन प्रसुप्ता दृशिता श्रांता प्रक जो इन सब पर विचार करके शुभ तिथि और श्रेष्ठ नक्षत्र से युक्त होकर शत्रु पर चढ़ाई करता है वह सेना का ठीक ढंग से संचालन करके सदा ही विजय लाभ करता है जो लोग सो रहे हो प्यासे हो थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों उन पर आघात न करें। मोक्षे प्रयाणे चलने पान भोजन काल कालो अति क्षिप्तान व्यतिषिप्तान निहंतान प्रतनुकृता कृतारंभान उपन्यासान प्रतापिता बहिश्चरान उपन्यासान कृतभिष्म शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्धस्थल से प्रस्थान करते समय घूमते फिरते समय और खाने पीने के अवसर पर किसी को न मारे इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों पागल हो गए हों घायल हों दुर्बल हो गए हों निश्चिंत होकर बैठे हों दूसरे किसी काम में लगे हों नेखन का कार्य करते हों पीड़ा से संतप्त हो बाहर घूम रहे हों दूर से सामान लाकर लोगों के निकट पहुँचाने का काम करते हों अथवा छावनी की ओर भागे जा रहे हों उन पर भी प्रहार न करें परम पर द्वारे यही के अनुवर्ति परिचर्यावतों द्वारे यही चकेत वर्गिण जो परंपरा से प्राप्त हुए राजद्वार पर रक्षा आदि सेवा का कार्य करते हो अथवा जो राज सेवक मंत्री आदि के द्वार पर पहरा देते हो तथा किसी यूथ के अधिपति हो उनको भी नहीं मानना चाहिए जे से जो की सेना को कर डालते हैं और अपनी तितर भितर हुई सेना को संगठित करके दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने की शक्ति रखते हैं ऐसे लोगों को राजा अपने समान ही भोजन पान की सुविधा देकर सम्मानित करे और उन्हें दुगना वेतन तथा सेना में कुछ लोगों को दस दस सैनिकों का नायक बनावे कुछ को का तथा किसी प्रमुख और आलस्य रहित वीरों को एक हजार योद्धाओं का अध्यक्ष नियुक्त करे यथा मुख्या वक्त महे विजयाथम भी संग्रामे नक्षा परस्पर तत्पश्चात मुख्य मुख्य वीरों को एकत्र करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए प्राण रहते एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे प्रति जो लोग डरपोक वे यहीं से लौट जाएं और जो लोग भयानक संग्राम करते हुए के प्रधान वीर का भद कर सके वे ही यहां ठहरे न संपाते प्रदरम वधम वो ऋदा आत्म चम च पालयन हंत संयोग क्योंकि ऐसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्ध में शत्रुओं को न तो तितर बितर करके भगा सकता है और न उसका वध ही कर सकता है सूरवीर पुरुष ही युद्ध में अपने और अपने पक्ष के सैनिकों की रक्षा करता हुआ शत्रुओं का संहार कर सकता है अर्थ नाश हो करते अमनोज्ञा सुखावा चह पुरुष पलाजरे सैनिकों को यह भी समझा देना चाहिए कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं एक तो अपने प्रयोजन और धन का नाश होता है दूसरे भागते समय शत्रु के हाथ से मारे जाने का भय रहता है तीसरे भागने वाले की निंदा होती है और सब ओर उसका अपयश फैल जाता है इसके सिवा युद्ध से भागने वाले, भागने वाले पर लोगों के मुख से मनुष्य को तरह तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती है प्रतिध्वस्त हो न्यस्त सर्वाह युद्ध अमित ही रवरुद्धाम सदा जिसके ओठ और दांत टूट गए हो जिसने सारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल दिया हो तथा जिसे शत्रुगण सब ओर से घेर कर खड़े हो ऐसा योद्धा सदा हमारे शत्रुओं की सेना में ही रहे मनुष्य पदा ते ये भवंते पनांग मुखा राशिवर्धन मात्रा हस्ते नैवते प्रेत जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे मनुष्यों में अधम है केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं इन्हें एलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता चंदन मंडने रच शत्रु प्रसन्न चित्त होकर भागने वाले योद्धा का पीछा करते हैं तथा विजयी मनुष्य चंदन और आभूषणों द्वारा पूजित होते है यस्य य्रामगता यशो वै ग्रंथिशत्रह तदस्यतरम दुःखमहमें वहादी जयं जानी तूल सर सुसुख से या भीणी सूरस्तामिग्छति वीरो तुम लोग युद्ध में विजय को ही धर्म एवं संपूर्ण सुखों का मूल समझो कायरों या डरपोक मनुष्यों को जिससे भारी ग्लानी होती है वीर पुरुष उसी प्रहार और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता है ते वाम जयंत मान वा प्राप्त अतः तुम लोग यह निश्चय कर लो कि हम स्वर्ग की इच्छा रखकर संग्राम में अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ेंगे या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मारे जाकर सदगति पाएंगे एवं संसप्त सप्ताह सामी त्यक्तविता अमितवाहिनी वीरा प्रति भीरव जो इस प्रकार शपथ लेकर जीवन का मोह छोड़ देते हैं वे वीर पुरुष निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं अग्रत पुरुषर पृष्ठतः सकटानेकम कलत्र मध्यत तथा सेना के कूच करते समय सबसे आगे ढाल तलवार धारण करने वाले पुरुषों की टुकड़ी रखे पीछे की ओर रथियों की सेना खड़ी करे और बीच में राज स्त्रियों को रखे परेशान पदा तस्वृद्धा भवे पुरो पुरोगमा उस नगर में जो वृद्ध पुरुष अगुवा हो वे शत्रुओं का सामना और विनाश करने के लिए पैदल सैनिकों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दे ये पुरस्ताद अभी ते पूर्वम चैता वे तरे जो पहले से ही अपने शौर्य के लिए सम्मानित धैर्यवान और मनस्वी हैं वे आगे रहे और दूसरे लोग उन्हीं के पीछे पीछे चले अपर्शनम कार्यम भेरूणाम यशन मात्रात्तिष्ठे युर्वा समीपत जो डरने वाले सैनिक हों उनका भी प्रयत्न पूर्व उत्साह बढ़ाना चाहिए अथवा वे सेना का विषय समुदाय दिखाने के लिए ही आसपास खड़े रहे ये ये सुची स्याद यदि अपने पास थोड़े से सैनिक हो तो उन्हें एक साथ संघबद्ध रखकर युद्ध करने का आदेश देना चाहिए और यदि बहुत से योद्धा हो तो उन्हें बहुत दूर तक इच्छानुसार फैला कर रखना चाहिए थोड़े से सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो उनके लिए सूची मुख नामक व्यूह उपयोगी होता है संप्रयुक्त निकृष्टे व सत्यम वृतम प्रगिह बाहुन क्रोशे भगना भगना परे इति आगत में प्रहरध्व अभी अपने सेना उत्कृष्ट अवस्था में हो या निकृष्ट अवस्था में बात सच्ची हो या झूठी हाथ ऊपर उठाकर हल्ला मचाते हुए कहे वह देखो शत्रु भाग रहे हैं भाग रहे हैं हमारी मित्र सेना आ गई अब निर्भय होकर प्रहार करो सत्वंतो पिता तो भैरवान रवान। इतनी बात सुनते ही धैर्यवान और शक्तिशाली वीर भयंकर सिंहनात करते हुए शत्रों पर टूट पड़े छेड़ाहेड़ाह किल किला शब्दा क्रकचा गोविषाड़िका भेरी मृदंग प्रणवाण् नाद ये जो पुराचरान जो लोग सेना के आगे हों उन्हें गर्जन तरजन करते और किलकारियां भरते हुए क्रकच नृसि भेरी मृदंग और ढोल आदि बाजे बजाने चाहिए इतिश्री महाभारत शांति परमड़ी राज धर्मानुशासन परमड़ि सेनानी सेना नहीं सतत महोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेनानी का वर्णन विषयक सवा अध्याय पूरा हुआ